अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग भाग्य प्रश्नोपनिषद के चौथे प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरण की दशम कंडिका के मूल का विचार कल हम लोग कर चुके हैं श्रुति ने दशम कंडिका में शोधित तदर्थ के साथ शोधित तमर्थ के एकत्व तो ज्ञान का फल बताया है तो शोधित तदर्थ के साथ शोधित तमर्थ का यानी अहम ब्रह्मास्मी इत्याकार ज्ञान का फल क्या है तो कहा परम एवं अक्षर प्रतिपद्यते स परम एवं अक्षर प्रतिपद्यते तो स यानी एक ज्ञानवान उसे पराक्षर की ही प्राप्ति होती है तो पर अक्षर है अव्यक्त से भी पर जिससे पर दूसरा कोई नहीं है ऐसा अक्षर वो है पुरुषान्न परम किंचित साष्ठा सा परागति इस श्रुति के द्वारा बताया गया परमात्मा परमात्मा भाव की प्राप्ति होती है एकत्व ज्ञानवान को इसलिए श्रुति कहती है ब्रह्मविद तैत्रिय श्रुति तो शब्द से ग्राह्य जो एक तो उसी को स्पष्ट करते हुए ये कहा कि यो अवै तद अछायाशरीरम अलोहित शुभ्रम अक्षर वेदयते तो जो कोई वीरला अधिकारी कारण शरीर सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर एवं उनके धर्म अवस्थात्रय तथा कर्तृत्वभोक्तृत्वादि से रहित जो तीनों में अ लगा है ना वो अभाव को बताता है इन सब से रहित जो होने के कारण जो शुभ्र है शुद्ध है परतह तथा स्वतः जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है ऐसे अक्षरम वेदयते अक्षर की अनुभूति कर लेता है वह उसी अक्षर तत्व को प्राप्त करता है ब्रह्म वेद ब्रह्म के अनुसार और उसे अज्ञात कुछ भी नहीं रहता वह सर्वज्ञ हो जाता जिसे ब्रह्म जिसे नहीं जानता है ऐसी संसार में कोई वस्तु है जो ब्रह्म को अज्ञात हो ऐसी कोई वस्तु है क्या नहीं है हाँ तो इसीलिए यही जानना है कि परमात्मा से यानी मेरे से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं जो अविद्या अवस्था में दिख रहा था वो सब का सब ही मैं हू जैसे स्वप्न से जग करके जगने वाला व्यक्ति ये अनुभव करता है कि मुझे छोड़ करके और कुछ स्वप्न में था ही नहीं ही था ही दिख रहा था ऐसे ये जानना है सब कुछ जानना इस दृष्टि से कहा कि हे सौम्य यु शुभ्रम वेदयेते वेदयते सर्वज्ञ सर्वोती वो ब्रह्म होकर के ब्रह्म से ही सर्वज्ञ होता है यानी कि औपाधिक रूप से सर्वज्ञ हो जाए ब्रह्म से सर्वज्ञ है तो इस दसवें कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार होना है तो भाष्य को हा कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान होता है मिट्टी को जानने से मृत में सब कुछ जाना जाता है जैसे ऐसे आत्मा को जानने से आत्मा का विवर्त कार्य जो समस्त जगत है वह आत्मा से अतिरिक्त नहीं है इस रूप से जाना जाता है अब ये तद उच्य इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए उक्तम अर्थम श्रुत्यक्षरारूढ़ आह जो ब्रह्मज्ञानी को पर की प्राप्ति होती है विद्वान पराक्षर को प्राप्त करता है तद्रूप होता है ये जो कहा इसे अक्षरारूढ़ कर रहे हैं यानी श्रुति के शब्दों से स्पष्ट किया जा रहा है स यो हवई वई तत्सर्वेषना विर्मुक्तो तो स यो हवई यहां पर जो हवई ये दोनों पाठ है ये अधिकारी की विरलता को बताता है और यह शब्द अधिकारी को बता रहा है विरल जो अधिकारी है जो कोई भी विरला अधिकारी तो यह शब्द से ग्राह्य जो विरला अधिकारी है उसमें विरलतव तो क्या है तो कहते यही विरलत्व तो है अनादिकाल से संसार में अनेकों जन्म अविद्यावशात जीव ले रहा है लेकिन संसार विषयक अहिक पारलौकिक भोग एसना उनसे रहित होना कामनाओं से रहित होना वैराग्य बड़ा कठिन है किसी किसी में ही होता है और वही परमात्मा को जान सकता है वैराग्यवान ही इसलिए यह शब्दार्थ को स्पष्ट करते हुए भास्कर भगवान ने यह विशेषण बताया कि सर्व एशना विनिर्मुक्त। सर्व सर्वेशनिर्मुक्त सर्वेशनिर्मुक्त का अवतरण है टीका में कि स इति अर्थम आह सर्व इति। तो स यह इन नामों का अर्थ बताते हैं सर्व सर्वयशना निर्मुक्त वित्ते पुत्र लोके सना ये है सर्वएषणा और इन एषण से रहित हुआ जो है उसे कहा जाता है सर्व एषणा विनिर्मुक्त वैराग्यवान बड़ा विरला होता है और वही माना गया है वेदांत का उत्तम अधिकारी वैराग्यवान तीव्र वैराग्यवान और वो है वेदयते का कर्ता उसे ज्ञान होता है सर्व सर्वेषणा विनिर्मुक्त जो है वह वेदयते, ओजान लेता है किसको जान लेता है तो तत्त्वम पदार्थ के एकत्व को जानता है शोधित तो तत्पदार्थ के साथ शोधित तमर्थ तो के एकत्व को जान लेता है अनुभव कर लेता है परोक्ष ज्ञान नहीं होता उसे अपरोक्ष ज्ञान ही होता है उत्तम अधिकारी को इसे बताने के लिए जो सुब्रह्म अक्षरम वेदयते में शुभ्रम पद है वो शोधित तमर्थ तो परामर्शक है शोधित तमर्थ और उसमें उपाधि निमित्तक कोई भी अशुद्धिया नहीं रहती इसलिए शुद्ध है स्वतः भी शुद्ध है निर्दोष है और उपाधि से विनिर्मुक्त होने के कारण उपाधि निमित्तक दोष भी उसमें नहीं है इसलिए शुभ्र है या शुद्ध है उसमें परत दोषराहित्य दिखाने के लिए ये तीन विशेषण है अछायम अशरीरम अलोहितम उसमें अछायम पद का अर्थ करते हैं तमो वर्जितम अछायम है का अर्थ है तमो से रहित है तमो वर्जितम और अशरीरम तो तम शब्द से लेना अज्ञान रूपी तम तो अज्ञान से वर्जित है का अर्थ है कारण शरीर विलक्षण है तो कारण शरीर से शोधन कर दिया इसलिए कारण शरीर का धर्म जो सुसुप्ती अवस्था है वह कारण शरीर से विलक्षण आत्मा का धर्म नहीं होगी ये बताया एक प्रकार से अशरीरम इसमें शरीर शब्द से लेना सूक्ष्म शरीर को और उससे वर्जित तो, रहित तो। इसे बताया जा रहा है अशरीरम की व्याख्या करते हुए नाम रूप सर्व उपाधि शरीर वर्जितम नाम रूपात्मक जो सभी उपाधि है शरीर की। नाम रूप उपाधि शरीर वो तो है सूक्ष्म शरीर और उससे वर्जितम अका कर दिया वर्जितम तो नाम रूप सर्व उपाधि वर्जित का अर्थ निकलेगा सूक्ष्म शरीर रहित और अलोहितम से स्थूल शरीर रहित ये अर्थ करना है इसलिए उसका अर्थ करते हैं अलोहितम यानि लोहितादि सर्वगुण वर्जितम लोहितादि समस्त गुणों से जो रहित है तो लोहित यानी लाल रूप और आदि शब्द से बाकी गुणों को लेना इंद्रिय ग्राह्य तो बाकी गुण हैं है, रूप से अतिरिक्त स्पर्श आदि और लोहित शब्द से उपलक्षित बाकी सब आ, रूप भी नीला पीला काला आदि तो ये सभी रूप तथा स्पर्श आदि गुण इन सब से जो रहित हैं ये सब तो होते हैं स्थूल उपाधि में इसलिए और लोहितम से लेना है लोहितादि गुणों की आश्रयभूत जो स्थूल उपाधि स्थूल उपाधि से वर्जित रहित आगे कहते हैं यत एवं अतः शुभ्रम तो य एवं यानी जिस कारण से उपाधि रही था उपाधि से असंश्लिष्ट हैं इसलिए अशुद्ध पदार्थ के संसर्ग से होने वाली अशुद्धि भी उसमें नहीं रहेगी स्वतः तो अशुद्धि भी नहीं है और उपाधि रूप जो अन्य अशुद्ध पदार्थ हैं शरीरादि उनसे भी यह विलक्षण होने से तन अशुद्धि भी आत्मा में नहीं रहेगी शोधित्व अर्थ तो हे इसलिए कहते हैं शुभ्रम और शुभ्रम का अर्थ कर दिया शुद्धम यानी सर्व विशेष रहित तत्वात कोई भी विशेषता उसमें न होने से निर्विशेष चेतन रूप होने से शुभ्र है शुद्ध हैं और अक्षरम का अर्थ करते हैं अक्षरमें सत्यम पुरुषाख्यम तो अक्षर हैं जो एक अक्षर शब्द आता है अव्यक्त के लिए भी लेकिन वह मिथ्या अक्षर है उसका ब्रह्म ज्ञान से बाध हो जाता है और सत्य कहा जाता है अबाधित को तो अबाधित अक्षर कौन सा है दो अक्षर हैं, एक बाधित अक्षर और एक अबाधित अक्षर बाधित अक्षर है अव्यक्त और अबाधित अक्षर है ये पुरुष अव्यक्तात पुरुषः पर से कहा गया गीता के पंद्रह अध्याय में भी एक अक्षर पुरुष आया है नयुमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थो अक्षर उच्य तो कूटस्थ है माया अविद्या अव्यक्त जिसे यहां छाया शब्द से कहा गया अशरीरम में जिससे विलक्षण कहा गया है शुभ्र को में छाया शब्द से ग्राह्य जो अक्षर हैं वो गीता के पंद्रह अध्याय में अक्षर पुरुष है कूटस्थ हैं माया और जो सत्य अक्षर है वो है गीता में क्षराक्षर पुरुष से विलक्षण पुरुषोत्तम गीता के पंद्रह अध्याय में तीन पुरुष कहे हैं? ना एक क्षर पुरुष है एक अक्षर पुरुष है एक पुरुषोत्तम है तो जो पुरुषोत्तम है उस पुरुषोत्तम को यहां पर अक्षर शब्द से लेना है पुरुषोत्तम इसलिए कहा अक्षरम यानी सत्यम पुरुषाख्यम तो कारण शरीर जो अविद्या है अज्ञान है उससे विलक्षण ये अर्थ नहीं और वो मैं हूं ऐसा वेद जानता है तो थोड़ी टीका है पहले टीका को देखिए फिर आगे का देखता है सर्वेति इस प्रतीक के बाद में टीका है अर्लभव स यो हवाना उत सो हवा, हवा इनसे कहा गया अधिकारी की दुर्लभता को आगे कहते हैं स य कचिद अपूर्ववत तदायादि इति वेदय वाक्य सपनीय तो कहते हैं जो कोई कई आश्चर्यत ये अपूर्ववत विशेषण है कश्चित का ही यानी अधिकारी दुर्लभ अधिकारी को बताने के लिए अधिकारी की दुर्लभता को बताने जैसे आश्चर्य रोज रोज घटित होने वाली घटना को नहीं कहा जाता कभी काल जो घटित होती है घटना उसे कहा जाता है आश्चर्य ऐसे जितने भी वेदांत के स्वाध्याय में लगे हो ओ सब के सब हो ब्रह्मज्ञानी ही होते हो ऐसा नहीं उनमें से एक की कोई किसी किसी की छटनी हो जाती है वो जो है माना जाता है आश्चर्य है आश्चर्यवत पश्चति कश्चिदेनम ये जो कहा गया तो अपूर्व अपूर्ववत कार्थ कर दिया टिप्पणी कारण है इति यावत जो आश्चर्य के तरह है का तो मतलब दुर्लभ है और क्या करता है वो दुर्लभ कोई उत्तम अधिकारी तो अछायादि विशेषणम अक्षरम वेदयते अछायादि यानी कारण शरीर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर वर्जित निरुपाधिक अक्षर को जानता है वेदयेते इति एकम वाक्यम समापनीयम एक वाक्य ये बनाना मूल में स यो हवै तत्म अशरीरम अलोहित शुभ्रम अक्षरम वेदयेते या तक एक एक वाक्य होगा और दूसरा वाक्य होगा यस्तु वेदयते सर्वज्ञ वाक्या कार्य तो जो है ना वेदयते के बाद में यस्तु सौम्य सर्वज्ञ सर्वो भवति इसमें दूसरा वाक्य ये बनाना कि यह वेदयते सर्वज्ञो भवति ऐसा ऐसे दो वाक्य बनेंगे मूल में तो ये दो वाक्य क्यों बनाने हैं तो कहते हैं अन्यथा और यथ शब्द द्वय अन अन्व तो, तो अन्यथा का अर्थ है यदि दो वाक्य नहीं बनाएंगे पूरी कंडिका को एक ही वाक्य के रूप में रखेंगे तो जो दो यत शब्द का प्रयोग है वह उपन्न नहीं हो पाएगा स यो हवई तत् अच्छा यहां पर भी यत शब्द है और यु सौम्य पर भी यत शब्द है दोनों पुलिंग है ना प्रथमा के एक वचन इन दो यत शब्दों का अन्वय सिद्ध नहीं हो पाएगा तो इस दृष्टि से कहा अनवयात यथ शब्द द्वय अन्वयात ये हेतु है किसमें दो वाक्य बनाने में मूल में ये अलग अलग दो वाक्य बनाना इन्हें यह सुब्रम अक्षरम वेदयेते और दूसरा यू सुभ्रम अक्षर वेदयते सर्वज्ञो भवती ये एक वाक्य है? क्या हधिक आदिग, हो जाएगा, जाएगा नब्द एक यथ शब्द एक ही वाक्य होता तो एक यथ शब्द से ही चल जाता आगे हैं टीका में ही आद्य आद्य वाक्य अछायादि विशेषण त्रेण कारण सुक्ष्म स्थूल कारणसूक्ष्मूल शरीरत्र अवस्थात्रकरणेन अवस्थात्रय राहित्यम अनुद्यते कहते हैं अशायम अशरीरम अलोहितम इन तीन विशेषणों से क्रमतः कारण शरीर कारणशरीर शरीर और स्थूल शरीर राहित्य बताया गया तीन शरीरों से रहित है करके बताया गया तो इसी से फिर जब तीन शरीरों का ही संबंध है तो शरीर त्रय की जो अवस्थाएं हैं तीन सुसुप्त आदि उनका भी निराकरण हो जाएगा और उनका निराकरण होने से अर्थ निकलेगा अवस्था त्रय राहित्य और इन तीन अवस्था में ही आत्मा अशुद्ध प्रतीत होता है और ये तीनों अवस्थाएं अनात्मा की है और इन तीनों अवस्थाओं के धर्मी अनात्मा से ये विलक्षण है अन्य है रहित है इसलिए परतह अशुद्धि उसमें नहीं है ये अर्थ निकलेगा ते कहा अवस्था त्रय निराकरण अवस्था त्रय राहित्यम अनुद्यत उसका अनुवाद किया गया अनुद्य का अर्थ है अनुवाद किया जाता है अलोहितम से स्थूल शरीर की निवृत्ति कैसे हुई स्थूल शरीर राहित्य कैसे बताया इस शंका का समाधान करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि लोहितादि गुणवर्जित तदगुण स्थूल शरीर इति प्रतीते तो कहते लोहितादि गुणवर्जित ये जो विशेषण है अलोहित इससे यह बताया जा रहा है कि तदगुण तदगुणक यानी लोहितादी गुण जिसके हैं इसमें बहुरी भो, समास है ते गुणा यश तत् तदगुणकम रो तदगुणक कौन है तो स्थूल शरीर तो स्थूल शरीरम यानी लोहितादि गुण वाला जो स्थूल शरीर है वह स्थूल शरीर से रहित है अन्य है आत्मा ये अलोहितम इस में जो अ है ना वो वर्जितम को बताएगा और लोहित शब्द अपने आश्रय को बताएगा यानी स्थूल शरीर विलक्षण यह अर्थ निकलेगा और शुभ्रम इति अने तमेव तुरीय अनुद्यते तो शुभ्रम इस पद से जो तुरीय आत्मस्वरूप है साक्षी शोधित तमर्थ तो उसका अनुवाद किया गया शुभ्रम पद से तो शुभ्रम इति अने तमेव तुरीय अनुद्यते उसी तुरीय यानी तीनों शरीरों से विलक्षण तीन शरीरों के साथ मिला हुआ तो है विश्व तेजस प्राग और इन तीनों की अपेक्षा चौथा है तुरी वो है उसे उसका अनुवाद किया गया सुब्रमपद से और फिर तस् अक्षर सामनाधिकरण्यन उक्तम इति विवेक तो शुभ्रम अक्षरम इन दो पदों में समानाधिकरण प्रयोग है ना एक विभक्ति है तो ये एक विभक्तियंत पदों को एक वाक्य गनाधिकरण माना जाता है एक दूसरे का तो शुभ्रम अक्षरम ये दोनों समानाधिकरण पद हैं इनमें समानाधिकरण जो है वो किस अर्थ में है तो कहते हैं अभेद अर्थ में है ऐक्य अर्थ में है तो सुब्रह्म अक्षरम इन दो पदों में जो आपस में सामानकरण्य है वो बता रहा है इन दोनों पदार्थों का स्वाभाविक अभेद इसलिए लिखते हैं कि अक्षर सामनाधिक तस्य उतने शोधितमर्थ से शोधितमर्थ अक्षर शब्दित जो शोधित तो तदर्थ है उसके साथ एकत्व बताता है इन दोनों का सामना सामनाधिक ऐसा विवेक करना विचार करना इन इस इस वाक्य के में, इस के विषय विषय में, में। <coughs> टीका में आ गए हैं अत्र अक्षरम इति अनेना अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम सबाभ्यजोप्राणो ह्यमना इति आत्मोपलक्षणानि आत्मो संग्रहितानि इत्याह इत्यादिना तो ये कहते हैं कि अत्र इति अनेन, तो अत्र विशेषणा संग्रहीताने वाक्ये शुभ्रम अक्षर वेदयते इस वाक्यगत अक्षर इति अने अक्षर इस पद से मुंडक उपनिषद में आत्मा को उपलक्षित करने वाले जितने भी अक्षर के विशेषण बताए गए हैं उन सब को यहाँ पर उपलक्षण विधया ग्रहण करना किससे तो अक्षरम इस पद से ही उपलक्षण विधया आत्मा को उपलक्षित करने के लिए मुंडक उपनिषद में जितने भी विशेषण बताए गए हैं आत्मा के उपलक्षक उन सब को ग्रहण करना ये यहां पर कहते हैं टीकाकार कि अक्षरम इति अने इस कंडिकास्त अक्षर स्पद से और ये बाकी जो दिए हैं ये अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम ये मुंडक मंत्र के मुंडक उपनिषद के मंत्र वाक्य हैं छोटे छोटे तो अक्षरम पुरुषम वेद इसमें पुरुष पर अनुस्वार नहीं है वो होना चाहिए तो अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम इस वाक्य में अक्षर के आत्मा को अक्षर आत्मा है इसको बताने वाले दो विशेषण है एक पुरुष और सत्यम इनको भी यहां पर अक्षर शब्द से ही गृहित करना और बाह्य सबाह्यभ्यंतरोजो अप्राणो हमना शुभ्र ये भी मंत्र आता है मुंडक उपनिषद में वहां पर आत्मा को उपलक्षित करने के लिए बताए गए विशेषण है वो पुरुष कैसा है तो स यानी वो पुरुष बाह्याभ्यंतर है यानी सबाहभ्यंतर स को अलग नहीं करना सबाहभ्यंतर ऐसा है सबाहभ्यंतर का अर्थ होता है वो अंदर भी है बाहर भी है और अजह याने अजन्मा है और अप्राण यानि प्राण रहित है अमना यानि मन से रहित है तो प्राण तथा तो मनादि उपाधि से विलक्षण है और शुभ्र है यानि शुद्ध है इत्यादि इति मंत्रोक्ता सर्वानी विशेषणानि इन मंत्रों में मुंडक उपनिषद के कहे गए जितने भी विशेषण हैं जिससे आत्मा उपलक्षित होता है वे आत्मोपलक्षण आत्मा के उपलक्षण है का मतलब उपलक्षक है वो आत्मोपलक्षणार्थम संग्रहितानी अक्षरम इति अने संग्रहितानी ऐसा इस वाक्य में अक्षरम इस पद से ही संग्रहित है मुंडक गत वे सब विशेषण आत्मा के उपलक्षक इस अभिप्राय से भाष्य में भाष्कर भगवान ने सत्यम पुरुषाख्यम ये अक्षरम का विशेषण दिया न सत्यम पुरुषाक्षम आगे भाष्य में है अप्राणम अमनोगोचरम शिवम शांतम सबाभ्यंतरम अजम वेदयते यानी विजानाति तो ये जो पुरुषाख्यम के पास में पूर्ण विराम है पूर्ण विराम का चिन्ह वो नहीं होना चाहिए उसमें है क्या नियम है पुरुषाख्यम के पास उसकी जरूरत नहीं है वो वहाँ से अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम अप्राणम अमनोगोचरम शिवम शांतम सबाह्याभ्यंतरम अजम वेदयते ये अजम तक उसी अक्षर की ही व्याख्या है मूल में आया हुआ जो अक्षर पद है उसकी व्याख्या हैं सत्यम से लेकर के अजम तक उसके वो यहाँ अक्षर आत्मा है इसे उपलक्षित करने वाले अक्षर शब्द का अर्थ आत्मा ही होगा ये सिद्ध करने वाले मुंडक में बताए गए जो विशेषण है वो विशेषण भाष्य में बताया भाष्यकार भगवान ने अप्राण यानि वहाँ आया ही है मुंडक उपनिषद अप्राणो हमना शुभ्र अप्राण का अर्थ है प्राणवर्जित तो अमनोगोचरम का अर्थ है जो मन का विषय नहीं है यद अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि में अचिंतम भी आता है तो मन का आविष है मनो अगोचरम और शिवम यानी आनंद स्वरूपम सुख स्वरूपम और शांतम यानी सभी उपद्रव रहित निरुपद्रव शांत शब्द का अर्थ है उपद्रव कहते हैं विक्षेपों को तो शांत का अर्थ है सभी विक्षेपों से रहित सब सपायाभ्यंतर का अर्थ है व्यापक और अज का अर्थ है निर्विकार ये सब मुंडक में कहे गए विशेषण हैं इन ये सब विशेषण अक्षर के ये बताते हैं कि अक्षर आत्मा है और उसे वेदयते जाना विज्ञान है साक्षात्कार तो जो इस प्रकार इन सत्यादि पदों से उपलक्षित परमात्मा का आत्मरूप से साक्षात्कार कर लेता अक्षरम, परम एवं अक्षर प्रतिपद्यते ये उसका फल है कि वो पराक्षर को प्राप्त करता है यानी ब्रह्मविद आपनोधि परम के अनुसार परब्रह्म को प्राप्त करता है तद्रूप हो जाता है वो प्राप्त करना ऐसा नहीं कि प्रापक अलग और प्राप्य ब्रह्म अलग वो वेद्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है यही प्राप्ति है क्योंकि वो ब्रह्मरूप था ही तो ज्ञान ने क्या किया फिर जब पहले से ब्रह्मरूप था तो केवल अब्रह्मता की भ्रांति को हटाया अब्रम्हता की भ्रांति हट गई तो नित्य जो प्राप्त ब्रह्म भाव है वह अभिव्यक्त हुआ ये अर्थ है परम एवं अक्षरम प्रतिपद्य का अर्थ निकलेगा आवरण की निवृत्ति होने से स्वतः सिद्ध ब्रह्म भाव अभिव्यक्त हुआ उसका अब भाष्य में प्रथम वाक्य की व्याख्या पूरी हुई जो टीका में दो वाक्य बताए थे न करने के लिए और दूसरा वाक्य जो है यस्तु सौम्य इत्यादि इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं तो भाष्य में है यस्तु सर्वत्यागी सौम्य ये विशेषण है हे सौम्य यी तो इस पर टिप्पणी है एक नंबर कहते यथोक्तवेदन लिंगं तो न इंगयति तो यथोक्तवेदन है ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार जो शुभ्रम अक्षरम वेदयते वाक्य से बताया गया इस ब्रह्म साक्षात्कार का जो लिंग है लिंग कहते हैं ज्ञापक को ब्रह्म साक्षात्कार हुआ इसका ज्ञापक न आलिंगितम आलिंगितम का अर्थ है प्रकटितम और न आलिंगित आलिंगितम का अर्थ निकलेगा अप्रकटितम प्रकट नहीं किया गया व्यक्त नहीं हुआ स्पष्ट नहीं हुआ मूल में नहीं बताया गया प्रथम वाक्य में तो ब्रह्म साक्षात्कार का ज्ञापक अभिव्यक्त नहीं हुआ इसलिए कहते इंगयती इंगयती यानी उसे अभिव्यक्त करते हैं ज्ञापित करते हैं बताते हैं मूल में ही यस्तु ये, ये जो पद है ना इसमें यह का अर्थ सर्व त्यागी ये करके भाष्य में भाषकार भगवान ने ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार का लिंग ज्ञापित किया सर्व त्यागी यह शब्द का अर्थ करके ज्ञान का अधिकारी तो है सर्वएष्णा विनिर्मुक्त यानी वैराग्यवान ज्ञान का अधिकारी है और ज्ञान फल का अधिकारी कौन है ज्ञानाधिकारी अलग है और ज्ञान फलाधिकारी अलग है क्योंकि ज्ञान अलग है उसका फल अलग है साधन तो ज्ञानाधिकारी तो हैं वैराग्यवान तीव्र वैराग्यवान उत्तम अधिकारी जिसको कहते हैं उसे तो ज्ञान होगा और ज्ञान के फल का अधिकारी कौन होगा ज्ञान के फल का अधिकार ये होगा सर्वत्यागीव एष्णा विनिर्मुक्त और सर्व त्यागी इन दोनों में क्या अंतर है सर्वेष्णा विनिर्मुक्त और सर्व त्यागी इन दोनों में अंतर है कि नहीं कुछ दो पदार्थ हुए है एक सर्वेष्णा विनिर्मुक्त और एक पद है सर्वत्यागी तो सर्वत्यागी पदार्थ क्या है सर्वेष्णा विनिर्मुक्त पदार्थ क्या है तो सर्वेष्णा विनिर्मुक्त पदार्थ तो है वैराग्यवान और सर्वत्यागी पदार्थ क्या होगा हुँ? तो वान तो बाह्य जो ऐसना के विषय हैं वित्त पुत्र और लोक इनका त्याग कर लेता है इन विषयक कामनाओं का त्याग कर लेता है वैराग्यवान कहलाता है संसार की कामना से जो रही था तो बाह्य त्याग उसका हुआ लेकिन वैराग्यवान में भी अंतर त्याग नहीं होता वो अंतर त्याग है अहंता ममता का त्याग अहंता ममता अहंता रहती है ममता भली ये हो तो अहंता का मतलब अध्यास अहम अध्यास मम अध्यास जब तक अज्ञान है तब तक बना रहता है वो अपरोक्ष अध्यास की निवृत्ति अपरोक्ष साक्षात्कार से होती है उससे पहले नहीं होती इसलिए ये कहते हैं आगे टिप्पणी में टिप्पणी कार कि वैराग्य मात्रेण बाह्यार्थ त्याग संभवे वैराग्य मात्र से बाह्य अर्थ अर्थ का ईशा को ऐसा का त्याग संभव होने पर भी अहंतादि अत्यागत यानी अहम अध्यास मम अध्यास का त्याग न होने से वैराग्यवान सर्व त्यागी नहीं कहलाता सर्व त्यागी तो है जिसका अहम अध्यास मम अध्यास भी बाधित हो गया निवृत्त हो गया वो है फिर वो सर्वज्ञ होता है पुरुषोत्तम में और उसमें कोई अंतर नहीं होता वो ब्रह्म ही है ब्रह्म वेद ब्रह्म विभूति के अनुसार ब्रह्म है सर्व उसमें स्वत ही किसी से कोई संबंध नहीं है असंग है ऐसे जो असंग है निर्विशेष है ब्रह्म वही सर्वज्ञ होता है और ये भी तदात्मक ही हो जाता है ये बताया जा रहा इसलिए टिप्पणीकार ने लिखा कि वैराग्य मात्रे बाह्यार्थ त्याग संभवे भी अहंतादि अत्यागात अव्यभिचारि व्यभिचार नहीं हुआ वैराग्य में सर्व त्याग का लक्षण नहीं जाएगा अलक्ष्य में यदि लक्षण रहेगा सर्वत्यागी शब्द से यहां पर लेना है ज्ञानी को साक्षात्कार से जिसकी अहंता ममता बाधित हो गई है उसे सर्वत्यागी शब्द से लेना है इसलिए उसी में रहेगा वैराग्यवान में नहीं जाएगा वैराग्यवान में लक्षण जाएगा यदि सर्वत्यागी का तो व्यभिचार हो जाएगा नहीं गया इसलिए अव्यभिचार तो यु सर्वत्यागी सौम्य इसमें टीका में है एक वाक्य वेद क्रियापद का अन्वय उधर भी होना है ये कहते हैं कि यस्तु सर्व त्यागी वाक्ये वेद इति अनुसंग तो वेद इस क्रियापद का अनुसंग वहाँ पर भी होगा अनुसंग यानी संबंध अन्वय आगे है सर्वज्ञो भाषा में सर्वज्ञ न तेन अविदितम सर्वज्ञ की व्याख्या की जा रही है कि न तेनाविदितम किंचभवती उससे अज्ञात कुछ भी संभव नहीं है सब कुछ उसे ज्ञात ही रहता है पूर्वम इत्यादि की अवतरण टीका है इसे देखिए अत्र सर्वज्ञ इति भगवो विज्ञाते सर्वम भवति इति सर्विद सर्व प्रतिज्ञात सर्विज्ञान मुंडक उपनिषद में सौनक ने जो अंगिरा ऋषि से प्रश्न किया था कस्मु भगवो विज्ञाते सर्व इदम विज्ञात भवति इसकी व्याख्या एक प्रकार से हो गई इति प्रतिज्ञातम सर्व विज्ञानम उतम वो सर्वज्ञान बताया गया ब्रह्म को जानने से सर्वज्ञ हो जाता है ये कह करके आगे इत्यादि का अवतरण है कि सर्वात्म ज्ञानजन्यत्वे ज्ञानजन्य आव सैत अत आह इति तो ये कहते हैं कि सर्वात्म ज्ञान का फल यदि सर्वात्म भाव को मानेंगे सर्वात्मत्व या सर्वात्म भाव और वो सर्वात्म भाव यानी ब्रह्म भाव यदि ज्ञान का फल होगा तब तो ज्ञान जन्यत्वे वो ज्ञान से उत्पन्न होने के कारण अनित्य होगा सर्वात्मत्व इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए भाष्य में भाष्कर भगवान लिखते हैं कि पूर्वम अविद्य असर्वज्ञ आसी पुनः अविद्या विद्य सर्वो सर्वती तो कहते हैं पहले अज्ञान के कारण वह असर्वज्ञ था जब तक अज्ञान है तब तक अल्पज्ञ अल्पशक्तिमती जो उपाधि है कार्यकरण संघात उसमें तादात में अभिमान था उसमें तादात में अभिमान से वह असर्वज्ञ था उपाधि से जितना ज्ञान होगा उतने का ही अपने आप को ज्ञाता समझता था और उपाधि मैं सीमित ज्ञान की शक्ति होने से सीमित ही ज्ञान होता था इसलिए असर्वज्ञ था और जैसे ही अविद्या विद्या से तत्व ज्ञान से निवृत्त हो गई तो फिर वह उपाधि से अपने आप को अलग जो पारमार्थिक स्वरूप है तद्रूप अनुभव करने लगा तो पारमार्थिक स्वरूप है ब्रह्म भाव वह परिच्छिन्न नहीं है वह सर्वाभाषक है इसलिए ब्रह्म बन करके, यानी ब्रह्म रूप से अभिव्यक्त हो करके सर्वाभाषक बना ये यह यहां पर कहते हैं कि पूर्वम अविद्या असर्वज्ञ आसित तो। अवस्था में उपाधि के साथ तादात्म्य करने से असर्वज्ञ था और विद्य पुनर्विद्या अविद्या अपनये ये सती सप्तमी है अपनये सती तो विद्या से अविद्या के निवृत्त हो जाने पर सर्वो भवती वो सर्वात्मा हो जाता है का मतलब पहले से ही सर्वात्मा है हाँ? अपने यानी निवृत्ति तो अपने सत्यानि निवृत्तौ सत्या निवृत्त हो जाने पर तो ब्रह्म की क्या नाम ओ अविद्या की निवृत्ति विद्या से हो जाने पर सर्वो भवती का अर्थ है सर्वात्मा हो जाता है सर्वात्मा है ब्रह्म तो ब्रह्मरूप हो जाता है ये यहाँ पर हे सौम्य यस्त वेदयते सर्वती ये कहा आगे हैदेश श्लोक तो तदेश श्लोक इसमें एक तत्थकर्ता है तस््य में मूल में जो था न तदेश श्लोक इसका अर्थ भाष्यकार भगवान करते हैं कि तस्मिन अच्छा टीका में एक वाक्य है सर्व इसका अवतरण इसको देखिए बाद में फिर टीका को भाष्य को देखते हो तो टीका में एवंच आरोप निवृत्ति द्वारा अभूत तद्भाव विवक्षित तो जो उपाधि के साथ अविद्यक तादात में निमित्तक असर्वज्ञत्व था परिचिन्न भाव था उसका आरोप था वह निवृत्त हो गया और उसके निवृत्ति द्वारा अभूत तदभाव विवक्षित है का मतलब जब तक अविद्या अवस्था थी तब तक अविद्या के साथ तादात में करने से वह सर्वात्मा होता हुआ भी सर्वात्मा अनुभव नहीं करता था सर्वात्मपना का अपरिचिन्नता का अनुभव नहीं होता था वह अनुभव हो रहा अब अविद्या के निवृत्त होने पर विद्या से यह अर्थ निकला इस अभिप्राय से कहा सर्वो भवती भाष्य में अब भाष्य में ही आगे हैं तत् तस्म अर्थे मूलकंडिका में जो तत् शब्द है अवतरण वाक्य में उसका अर्थ हुआ तस्वन अर्थे ऐसा श्लोको यानि मंत्रो भवती जो ब्राह्मण भाग्य द्वारा ब्रह्म विद्या तथा सर्वात्म भाव का साध्य साधन भाव बताया गया इसमें मंत्र भी अनुमोदक है इस अर्थ का अनुमोदन मंत्र भी करता है इसे कह रहे कि इस तस्मिन अर्थे ये श्लोको यानी मंत्रो भवती इस अर्थ का समर्थक ब्राह्मण भाग्य द्वारा उक्त अर्थ का समर्थक मंत्र भाग भी विद्यमान है उक्त उक्ताथ संग्राहक श्लोक कैसा मंत्र है तो उक्त अर्थ का संग्राहक यानि संज्ञापक उक्त अर्थ का ज्ञापन करने वाला ये मंत्र भी है तो मंत्र है ग्यारहवीं कंडी का रूप इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल ओद्र कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम्श्रा स्थि सुषुवा गुशस्तनुशेम देवित जुस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा